पर कारम् लिक् पद् अहम् से इस्प्रासे ओ अहम् मरुरभवम् सूर्यश्चाहम् कक्षिवाम् ऋषिर् असमी विप्रा अहम् कुर्समार्जुनेयम् निरिञ्जेयाम् कविरुशना पश्यताम पदार्थ हे मनुष्यों जो अहम मैं सृष्टि को करने वाला ईश्वर मनो विचार करने और विद्वान के सदस्य संपूर्ण विद्याओं को जलाने वाला सूर्य च और सूर्य के सदस्य सबका प्रकाशक अभवं हूँ और अहम मैं कक्षीवान संपूर्ण सृष्टि की कक्षा अर्थात परम्पराओं से युक्त ऋषि मंत्रों के अर्थ जानने वालों के सदृश विप्रह बुद्धिमान के सदृश सब पदार्थों को जानने वाला अस्मी हूँ और अहम में आर्जुनेयम सरल विद्वान ने उत्पन्न किए हुए कुछ समय वज्र को नी अत्यंत रिंगे सिद्ध करता हूँ और अहम में कुछ ना सबके हित की कामना करता हुआ कभी ही संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला विद्वान हो उस माँ मुझको तुम पश्यता देखो भावार इस मंत्र में वाचक लुप्त उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो जगदीश्वर मंत्रियों अर्थात विचार करने वालों में विचार करने और प्रकाश करने वालों का प्रकाशक विद्वानों में विद्वान अखंडित न्यायुक्त सर्वज्ञ और सद का उपकारी है उसी की विद्या धर्म आचरण और योगाभ्यास से प्रत्यक्षित करो इति बिल स्वाध्याय इस, इस वेद मन्त्र में एक प्रमुख बात ये की गई है कि ईश्वर कारणम् कि जैसा बात को समझाने के लिए उपमा दी जाती है उस उपमा से व्यक्ति उस बात को सरलता से समझ लेता इस मंत्र में समझने की बात आई अहम मनुर अभवम अहम का क्या है आपको समझ में आ गया होगा मैं और मनुर अभवम ये अगला पद है तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार के लोगों में मननशील व्यक्ति जैसा हूं की पूर्वापर परिणामों को देख करके अपने कार्यों को करता है वह मननशील व्यक्ति कहलाता है आपने अध्ययन किया हो आर्य समाज के दस नियमों का तो पांचवें नियम को दोहराओ सब सत्य विद्या और जो पदार्थ ये कौन सा है है जी अच्छा पांचवें का दोहराओ सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके इस नियम में इस बात का संकेत है कि सभी काम मन वाणी शरीर से होने वाले सभी कामों को विचार करके सत्या सत्य को जान करके परिणामों को देख करके फिर करनी चाहिए जो व्यक्ति इस नियम के अनुसार काम करता है वह मननशील व्यक्ति आप यहां इतनी दूर से आई हजार से भी आया होगा और वो वो की, की बात करता है वो नहीं देता पाठों पर वो इस विद्या को को सीखता नहीं दर्शन को पढ़ता है सीता न दर्शनशास्त्रता न च मननशील व्यक्ति विपरीत स्वभाव मननशील व्यक्ति जैता से काम करता है कता हैर दूसरे कल्याण की बात के काम करता है मैं सोचकता मे सुदा व्यक्ति हसा कहं मनुरम् सूर्यस्य अहं उपमा औ सूर्यस्य अहं मैसा ह सूर्य जैसा ह सूर्य अन्धकार दूरता आसी प कमात्मा अन्धकार दूर जान बता जे सूर्य अन्धकार दूरमात्मा अन्धकार दूरता या जिता अच्छा रात्रि को अन्धकार दूरता यानि आप तो कह सकते को दूर करता है, यहां या तत् ठि और रात्रि के को दूर करता है, ऐसी बात अन्धकार दूरता गतवात्रि जै अन्धकार दूरवाश न यदि रात्रिको दूरवारता विद्युत् कीजी कवश्यकता न पता प्रमात्मा भौत प्रकाश जैसा प्रकाश वा जा प्रकाश शब्द का प्रयोग ईश्वर के लि व्याचीता विद्यावाचीता सूर्यस्य अहम् उपमा है ये तुलना की गी ज को अन्धेरे को सूर्य दूर करता दूरता उ प्रकार अज्ञान करता मूर जो लोग नहीं समझते या विपरीत समझते हैं वो ऐसा ऐते हैं कि भगवान् ज्योति स्वरूपट स्वमात्मा का दर्शनकार है और वो लोगों को ये लाट बिजली की बिन्दु ज्योति बिन्दु ऐसे बे लाखो लोगो भ्रान्ति बिना वेदो बना ऋषिकर ग्रन्थो पढे पडा अहं क यदि परमात्मासे स्वरूप वामात्मा उपनिषदो कामात्माह अशब्दम् अस्पर्शम अरूपम अगन्ध ये ईश्वर बताया ईश्वर अपी गन्ध नी है, गंध नहीं है। परस नहीं है निषेध है रूप का तो उसमें वेद की बात को लेकर जब उनसे पूछा जाए तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे उतना ही उत्तर दे सकेंगे कि हमारे गुरु ने ऐसा सिखाया बस ज्योतिबिंदु बुद्धिमान व्यक्ति वेद और ऋषिकृत को जानने वाला व्यक्ति जब बात करता है तो उत्तरी बनेगा टाल मटोल को औरतो टालमटोल या तली जी क्रन्थो कक्कर मही पढते पुस्तको चक्क्रे बहु न ये वेद मे का लिखा है दर्शनो में क्या लिखा ये तु चक्र की विद्या व्यवहार उतरते अोड दे दोड़ समझदार व्यक्ति भाय मूल्या पुस्तकों के ज्ञान विज्ञान को कोई महत्व नहीं है ऐसा कह कहकर टाल दिया तो ब्रह्मा कुमारी ने जब यह बात कही तो उसको इस सामने प्रश्न रख दिया यदि ऐसी ही बात है यदि पुस्तकों को कोई महत्व नहीं देते पुस्तकों का कोई महत्व नहीं है तो आपने लाखों रूपये का साहित्य प्रकाशित क्यों किया ये ब्रह्मा कुमारी रेल में बैठी थी वो चुप है आपने लाखों रूपये का साहित्य प्रकाशित क्यों किया बताओ कि पुस्तकका मूल्यो ये बिना सेरने वे व्यक्ति वेदस्य विरुद्ध बा कते आने किं सम् सूर्य जैसा प्रकाश भौतक प्रकाश ईश्वर मे नी ईश्वर मो ज्ञान्य ज्ञान अखण्ड एकरस अज्ञान दूरवासमा दी गी है सूर्य जैस अन्धकार दूरता पमात्मा का ज्ञान विज्ञान हरि अविद्या दूर करता है। तो बहुत सी उपमा दी है ऋषि अस्मी मैं ऋषि हूं परमात्मा ये कहता है क्या कहता है मैं ऋषि हूं मंत्र वेस्ता मंत्र को जानने वाला जैसा होता है वैसा हूं मैं ध्यान देना लाखों ऋषि हुए इस समीप काल में मह दान सरस्वती जी हुई उन ऋषियों की जैसी बुद्धि जैसा जैसा ज्ञान ही ध्यान सर्व हित चाहने वाले थे ऐसा ही मैं हूं मुझे ऐसा समझना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न होता हूं रहता हूं परंतु जैसा इस देश का हित चाहता हूं वैसे समस्त देशों का हित वो ऋषियों की बुद्धि से हम समझ लेंगे ईश्वर ऐसा हो सकता है जैसा ऋषियों की बुद्धि सबका समान हित चाहता है केवल मनुष्य जाति का ही नहीं पशु पक्षी कीट इसमें कही और एक बात इसमें ये कही कि मैं सबके हित चाने वा कामनाति मे काल मंदिर तो आपने ये पढ़ा था क्या पढ़ा था अ काम है और यहां पर सब सबका हितचाली वाला ध्यान रहे अपनी इच्छा अपनी कामना पूरी करने की ईश्वर में कोई इच्छा न्यूनता को दूर करने की नहीं है इतना समझ परंतु जीवों को लौकिक सुख देना और तक पश्चात मोक्ष को प्राप्त करवाना यह ईश्वर की कामना इच्छा सदावत है फिर एक बात और कही पश्यता मां इतनी विशेषण बताए कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं पश्यता मां ये संसार के लोगों मुझे देखो बस ईश्वर को जो देख लेता है वह कृत हो जाता है और कह उठता है प्राप्तम प्रापण्यम बस एक ही ऐसा पदार्थ है एक ही ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने के पश्चात व्यक्ति ये कह उठता है प्राप्तम प्रापणियम जो पाना था सो पा लिया अब प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु नहीं रह गई है इसलिए पेट का संदेश ये याद रखना और आया